महाभारत कर्ण पर्व नवति तमोध्याय अर्जुन और कर्ण का घोर युद्ध भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा अर्जुन की सर्पमुख मुख बाण से रक्षा तथा कर्ण का अपना पहिया पृथ्वी में फंस जाने पर अर्जुन से बाण न चलाने के लिए अनुरोध करना संजय उवाच तथा प्रयाता सर्पातमात्र अवस्थिता कुरो भिन्न सेना विद्युत प्रकाशम दधु सम धनंजय आश्रम समुदर्यमाण संजय कहते राजन तदनंतर भागे हुए कौरव जिनके सेना तितर भीतर हो गई थी धनुष से छोड़ा हुआ बाढ़ जहाँ तक पहुँचता है उतनी दूरी पर जाकर खड़े हो गए वहीं से उन्होंने देखा कि अर्जुन का बड़े वेग से बढ़ता हुआ अस्त्र चारों ओर बिजली के समान चमक रहा है तदर्जुनास्त्र ग्रसतेण व्यदोर तरय तथ क्रे न पा नृषा विशिष्टम वधाय कर्ण से उस महासमर में अर्जुन कुपित होकर कर्ण के वध के लिए जिस जिस अस्त्र का वेगपूर्वक प्रयोग करते थे उसे आकाश में ही कर्ण अपने भयंकर बाणों द्वारा काट देता था उदर जमा कर्ण का धनुष अमोघ था उसकी डोरी भी बहुत मजबूत थी वह अपने धनुष को खींचकर उसके द्वारा बाण समूहों की वर्षा करने लगा सेना को दब्ध करने वाले अर्जुन के छोड़े हुए अस्त्र को उसने स्वर्ण में पंख वाले बाणों द्वारा धूल में मिला दिया रामाद उपाते न महामहिम नाम याथर्भे नदर्जुनाश्रमण महात्मा महामन श्री वीर कर्ण ने परशुराम जी से प्राप्त हुए महाप्रभावशाली प्रभावशाली शत्रुनाशक अथर्मण अस्त्र का प्रयोग करके पहलेने बाणों द्वारा अर्जुन के उस अस्त्र को जो सेना को दग्ध कर रहा था नष्ट कर दिया तथो विमरद सुमहान महान त्राजुन सा अर्जुनस्य चरा जन् अन्यो न सा तो राजन जैसे दो हाथी अपने भयंकर दाँतों से एक दूसरे पर चोट करते हैं उसी प्रकार अर्जुन और कर्ण एक दूसरे पर बाड़ों का प्रहार कर रहे थे उस समय उन दोनों में बड़ा भारी युद्ध होने लगा घ निर चक्रतुरम भरम तदा नरेश्वर उस समय वहां अस्त्र समूहों से आच्छादित होकर सारा प्रदेश सब ओर से भयंकर प्रतीत होने लगा कर्ण और अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा से आकाश को ठसा भर दिया तथोजाल महा द्राक्षणा अंधकार तदनंतर समस्त कौरवों और सोमकों ने भी देखा कि वहाँ बाणों का विशाल जाल फैल गया है बाणजनित उस भयानक अंधकार में उस समय उन्हें दूसरे किसी प्राणी का दर्शन नहीं होता था तत वय पुरस प्रवीर जन्म वरहु त्यक्वाह सहेति प्राप्त श्रमौ शत्रुधुरा सतौषी दृष्ट्वा तौ तो सहय्यति प्रयुक्त परस्पर छिद्रन दृष्टि देवस्वी गय्क्षा सन्तुष्टुस्तौ पितर शिष्टा राजन संपूर्ण धनुधारियों में श्रेष्ठ वे दोनों नरवीर उस भयानक समर में अपने शरीरों का मोह छोड़कर बड़ा भारी परिश्रम कर रहे थे वे दोनों ही शत्रुओं के लिए दुर्जय थे युद्ध में तत्पर होकर एक दूसरे के छिद्रों की ओर दृष्टि रखने वाले उन दोनों वीरों को देखकर देवता ऋषि गंधर्व यक्ष और पितर सभी हर्ष में भर कर उनकी प्रशंसा करने लगे मार्गान विचित्र धनुत राजन निरंतर अनेकानेक बाणों का संधान और प्रहार करते हुए वे दोनों धनुधर वीर सिंह सिद्ध किए हुए विविध अस्त्रों द्वारा युद्ध में अद्भुत पैतरे दिखाने लगे कदाचिन पार्थ कदाचित तय बल पौरुष इस प्रकार सम्रांगम संग, समर संग्राम में युद्ध के समय उन दोनों वीरों में पराक्रम अस्त्र संचालन माया तथा पुरुषार्थ के दृष्टि से कभी बढ़ जाता था और कभी अर्जुन घोरम परस नोधा सर्वे अभ्यगच्छन् अभ्युद्धर्शन में एक दूसरे पर प्रहार करने का अवसर देखते हुए उन दोनों वीरों का दूसरों के लिए दुस्साह आघात प्रत्याघात देखकर रणभूमि में खड़े हुए समस्त योद्धा आश्चर्य से चकित हो उठे ततो तथो भूतांतरअ स्थितानी गो तो कर्ण पार्थ प्रसंस नो कर्ण साधुन असाध चेति पी। नरेंद्र उस समय आकाश में स्थित हुए प्राणी कर्ण और अर्जुन दोनों की प्रशंसा करने लगे वाहि कर्ण साबास अर्जुन यही बात अंतरिक्ष में सब ओर सुनाई देने लगी तस्मिन बिमरथाज नहा गए तदाघात दलिति भूतले ततस्त पातालत सयाद नाव शस नृतर ना अर्जुन नाजस्तदाडवदाह ना। मुक्त विवेद कोपाल वसुधातले अर्जुन राजन उस समय घमासान युद्ध में जब रथ घोड़े और हाथियों द्वारा सारा भूतल जा रहा था उस समय पाताल निवासी अश्वसी नामक नाग जिसने अर्जुन के साथ वैर बांध रखा था और जो खांडो दाह के समय जीवित बचकर क्रोध पूर्वक इस पृथ्वी के भीतर घुस गया था कर्ण था अर्जुन का वह संग्राम देखकर बड़े वेग से ऊपर को उछला और उस युद्ध स्थल में जा पहुंचा उसमें ऊपर को उड़ने की भी शक्ति थी संचित्य थीयातना चै कर्णत राजन सरूपधारी नरेश्वर वह यह सोचकर की दुरात्मा अर्जुन के भैर का बदला लेने के लिए यही सबसे अच्छा अवसर है का रूप धारण करके कर्ण के के तरकस में घुस गया। तन्नंतर प्रहार से भरा हुआ वह युद्ध स्थल ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वहां किरणों का जाल बिछा गया हो बिछ गया हो कर्ण और अर्जुन ने अपने बाण समूहों की वर्षा से आकाश में तिल भर भी अवकाश नहीं रहने दिया तद्बाण जाल एकमय महातर्वेत्रकुर्यंचिदृश सपन तदही बाणाधकार वहाँ बाणों का एक महाजाल था बना हुआ देखकर कौरव और सोमक सभी भय से थर्रा उठे उस अत्यंत घोर बाणांधकार में उन्हें दूसरा कुछ भी गिरता नहीं दिखाई देता था ततस्तौ पुरशव्याघ्रौलोकधनुर्धर तग्रप्राणवुरैवीर युद्धश्रम मुगत समुक्षेप विज्यम सिदन वरिण सल्य जनहे दिव्य दिव्यस्थरपोकसूरक प्रमाजित मुखाबु तदनंतर संपूर्ण विश्व के विख्यात धरोधर वीर पुरुष कर्ण और अर्जुन प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते करते थक गए उस समय आकाश में खड़ी हुई अप्सराओं ने दिव्य दिव्युला उन दोनों को चंदन के जल से छींचा फिर इंद्र और सूर्य ने अपने कर कमलों से उनके मुंह पोछे कर्ण हो तपाथम नृतम चपार सर्वेक्षतांग हो जब किसी तरह कर्ण कर्ण युद्ध में अर्जुन अर्जुन से से से बढ़कर पराक्रम न दिखा सका और ने ने अपने बाणों बाणों की मार से उसे अत्यंत संतप्त कर दिया, तब बाणों के के आघात सारा शरीर हो जाने कारण वीर उस सर्प बाण के प्रहार का विचार किया तथो कर्ण सुचित्व रौद्रम सन्न मुग्रधोत पाठ मत चिराभिगुत सदाचि चंदन चूर्ण थायुत सुवर्ण तोड़ीरथयम महार्चित आकर्ण पूर्ण चकृष्य कर्ण पाथोन्मुख सन्दे चोषमु उत्तम बलशाली कर ने अर्जुन को मारने के लिए ही जिसे सुदीर्घ काल से सुरक्षित रख छोड़ा था सोने के तरकस में चंदन के चूर्ण के अंदर जिसे रखता था और सदा जिसकी पूजा करता था उस शत्रुनाशक झुकी हुई घाट वाले स्वच्छ महातेजस्वी सुसंचित प्रज्वलित एवं भयानक सर्प मुख को उसने धनुष पर रखा और कान तक खींचकर अर्जुन की ओर संधान किया प्रदीप्त मैरावतव संभवम सिरोजिश्य तथा प्रज्वल सो नभ उलकाश घोरा प्र कर्ण युद्ध में सभ्य जाति अर्जुन का मतक काट लेना चाहता था उसका चलाया हुआ वह प्रज्वलित बाण एरावत कुल में उत्पन्न अश्वसेन ही था उस बाण के छूटते ही संपूर्ण दिशाओं सहित आकाश जाज्जुल्यमान हो उठा सैकड़ों भयंकर उलकाएँ गिरने लगी तस्ेन्धन से प्रयुक्त हा हा कृतालोक सक्र न चापितुबुधेशों बाले प्रविष्ट योगप धनुष पर उस नाग का प्रयोग होते ही इंद्र सहित संपूर्ण लोकपाल हाहाकार कर उठे पत्र को भी यह मालूम नहीं था कि मेरे इस बाण में योग बल से नाग घुसा बैठा है दस सतन और ही बाड़े जलज श्रेष्ठ भावो जय श्री सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र उस बाण में सर्प को घुसा हुआ देख यह सोचकर शिथिल हो गए कि अब तो मेरा पुत्र मारा गया तब मन को वश में रखने वाले श्रेष्ठ स्वभाव कमल जोनि ब्रह्मा जी ने उन देवराज इंद्र से कहा देवेश्वर दुखी ना हो विजयश्री श्री अर्जुन को ही प्राप्त होगी तथ्र राज दृष्ट कर्णम प्रहित मिश्रे सलपते समीक्षर उस समय महामन श्री मद्रराज सल ने कर्ण को भयंकर बाण का प्रहार करने के लिए उद्यत देख उससे कहा कर्ण तुम्हारा यह बा शत्रु के कंठ में नहीं लगेगा अतः सोच विचार के फिर से बाण का संधान करो जिससे वह मस्तक काट सके अथा भ्रव क्रोध संरक्तनेत्रो मद्राधिपम सुत पुत्री न संधक्तेणो नवंती ज सुनकर वेगशाली सूतपुत्र कर्ण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए उसने मद्रा से कहा कर्ण दो बार बाण का संधान नहीं करता मेरे जैसे वीर कपटपूर्वक युद्ध नहीं करते तो तो वर्ष घना गुने नु नु चाये ऐसा कहकर कर्ण ने जिसकी वर्षों से पूजा की थी उस बाढ़ को प्रयत्न पूर्वक शत्रु की ओर छोड़ दिया और आक्षेप करते हुए उच्च स्वर से कहा अर्जुन अब तू निश्चय ही मारा गया सर्ण भुज प्रति वेतरिक्षे अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी वह अत्यंत भयंकर बाण कर्ण के भुजाओ से प्रेरित हो उसके धनुष और प्रत्यंचा से छूट आकाश में जाते ही प्रज्वलित हो होठा तम प्रेक्ष दृत्त जिमाधवस्तु पर सत्या पदाव निपेश्य रथोत्तम थ प्रवेश पृथ्वी किंचिदेव चिति गतावाह हेम्क्षन्नाश्चंद्रमरीचिवर्ण तथंतरीक्षेसुमानपूजनाथ मधुसूदन सेव्या बभू दिव्याथ सिंगनाथ तस्तः वै धरणीम जथे प्रयत्न मधुसूदन से उस प्रज्वलित बाढ़ को बड़े वेग से आते देख भगवान श्रीकृष्ण ने युद्धस्तल में खेल सा करते हुए अपने उत्तम रथ को तुरंत ही पैर से दबाकर उसके पहियों का कुछ भाग पृथ्वी में दसा दिया साथ ही सोने के साज बाज से ढके हुए चंद्रमा के किरणों के समान वर्ण वाले उनके घोड़े भी धरती पर घुटने टेक कर झुक गए उस समय आकाश में सब और महान कोलाहल गूंज उठा भगवान मसूदन की स्तुति प्रशंसा के लिए कहे गए दिव्य वचन सहसा सुनाई देने श्री मधुसूदन के प्रयत्न से उस रथ के धरती में धस जाने पर भगवान के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी और दिव्य सिंहनाद भी प्रकट होने लगे। तथा बुद्धिमान अर्जुन के मस्तक को विभूषित करने वाला किरीट भूतल अंतरिक्ष स्वर्ग और वरुण लोक में भी विख्यात था वह मुकुट उन्हें इंद्र ने प्रदान किया था कर्ण का चलाया हुआ वह रथ नीचा हो जाने के कारण अर्जुन के उसी के में जा लगा सर्गोत्तम यत्न मन्न भेन मृद प्रजहार दिवा करेंदोजन प्रभति सुवर्ण मुक्ता ने के की सफलता उत्तम प्रयत्न और क्रोध इन सब के सहयोग से का प्रयोग किया था उसके द्वारा अर्जुन के मस्तक से उस किरीट को नीचे गिरा दिया जो सूर्य चंद्रमा और अग्नि के समान कांतिमान तथा स्वर्ण मुक्ता मणि एवं हीरो से विभूषित था पुरसा प्रयत्न स्वयं यद्विपुना स्वयं भुवा मारम धिधता भयंकर बिहर्रत सुखम सुगंतिनम जिगा देंवर ऋपुसुरे स्वयं ददुमना कि हरांबू पिद्धो पिना कॉशाकोत्तम श्रोतरभ्य मदि रसह्य नागेन जहार तब स दुष्ट भाव विद तत्ज प्रेतमत्यदुतमर्जुन से नागो महां तपनीय चित्र पार्थोत्तम प्रहर ब्रह्माजिने तपस्या प्रयत्न करके देवराज इंद्र के लिए स्वयं जिसका निर्माण किया था जिसका स्वरूप बहुमूल्य सत्रों के लिए भयंकर धारण करने वाले के लिए अत्यंत सुखदायक तथा परम सुगंधित था दैत्यों की वध की इच्छा वाले किरिटारी अर्जुन को स्वयं देवराज इंद्र ने प्रसन्न चित्त होकर जो किट प्रदान किया था भगवान शिव वरुण इंद्र और कुबेर ये देवेश्वर भी अपने पिनाक पास वज्र और भाण रूप उत्तम अस्त्रों द्वारा जिसे नष्ट नहीं कर सकते थे उसे दिव्य मुकुट को कर्ण ने अपने सर्प मुख द्वारा बलपूर्वक हर लिया मन में दुर्भाव रखने वाले उस मिथ्या प्रतिज्ञा तथा वेगशाली नाग ने अर्जुन के मस्तक से उसी अत्यंत अद्भुत बहुमूल्य और स्वर्ण चित्रित मुकुट का अपहरण कर लिया था तद्धेमजालावत सुगोशंझाजुल्वल्यम नृपात भूमौ तदुत्में सुन्मथिम विषाग्निरा प्रदीतमर्चिस्म तथोर्चित प्रिय पपात पाथ कीटमोत्तम दिवाक सा दिवरक्तमंडल सोने की जाली से व्याप्त वह जगमदगाता हुआ मुकुट धमाके की आवाज के साथ धरती पर जा गिरा जैसे अस्थाचल से लाल रंग के मंडल वाला सूर्य नीचे गिरता है उसी प्रकार पार्थ का वह प्रिय उत्तम एवं तेजस्वी क्रीट पूर्वोक्त श्रेष्ठ बाण से मथित और विशाख ने से हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। रेटम गिरे महेन्द्र भद्र शिखरोम जथा उस नाग ने नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित पूर्वोक्त किरीट को अर्जुन के मस्तक से उसी प्रकार बरपूर्वक हल्ला जैसे इंद्र का भद्र वृक्षों और लताओं के नवजात अंकुरों तथा पुष्पशाली वृक्षों से सुशोभित पर्वत के समान शिखर को नीचे गिरा देता है महे सलिलान सलिलाजुना यथा विग्ना भारत तथा शब्द भुवने च जनाभ्य भारत जैसे पृथ्वी आकाश स्वर्ग और जल ये वायु द्वारा वेग पूर्वक संचालित हो महान शब्द करते करने लगते हैं उस समय वहां जगत के सब लोगों ने वैसे ही शब्द का अनुभव किया और व्यथित होकर सभी अपने अपने स्थान से लड़खड़ाकर गिर पड़े बिना किमो लोच तथा विभाजित सूर्य मरीचना चिरोगते पर्वतो यथाम मुकुट गिर जाने पर शाम व नवयुवक अर्जुन ऊंचे शिखर वाले नील गिरी के समान शोभा पाने लगे उस समय उन्हें तनिक भी व्यथा नहीं हुई वे अपने केसों को सफेद वस्त्र से बांधकर युद्ध के लिए डटे रहे श्वेत वस्त्र से केस बांधने के कारण वे शिखर पर फैली हुई सूर्यदेव की किरणों से प्रकाशित होने वाले उद्याचल के समान सुशोभित हुए गोकर्ण सुखे गोपुत्री वही गोकर्णसनमर्दनश्चन य मृत्योशं अंशुमले सूर्य के पुत्र कर्णे जिसे चलाया था जो अपने ही द्वारा उत्पादित एवं सुरक्षित बाण रूपधारी पुत्र के रूप में मानव स्वयं उपस्थित हुई थी गौ अर्थात नेतेंद्र से कानों का काम लेने के कारण जो गोकर्णा चक्षुश्रवा और मुख से पुत्र की रक्षा करने के कारण सुमुखी कही गई है उस सर्पिणी ने तेज और प्राण शक्ति से प्रकाशित होने वाले अर्जुन के मस्तक को घोड़ों की लगाम के सामने लक्ष्य करके चल चलने पर भी रथ नीचा होने से उसे न पाकर उनके उस मुकुट को ही हर लिया जिसे ब्रह्मा जी ने स्वयं सुंदर रूप से इंद्र के मस्तक का भूषण बनाया था और जो सूर्य सदी किरणों की प्रभा से जगत को परिपूर्ण प्रकाशित करने वाला था उक्त सर्प को अपने बाणों की मार से कुचल देने वाले अर्जुन उसे पुनः आक्रमण का अवसर न देने के कारण मृत्यु के अधीन नहीं हुए कर्ण प्रतिमोह तो व्यति यार कर्ण के हाथों से छूटा हुआ हुआ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी बहुमूल्य बाण जो वास्तव में अर्जुन के साथ मैर रखने वाला महानाग था उनके किरीट पर आघात करके पुनः वहां से लौट पड़ा तम चादग्धित्रम किटमाकृत्य तदर्जुन ये सगन्तुम पुनरवतूढ़ दृष्टश चक्र तव्रवीत अर्जुन का वह मुकुट स्वर्ण में होने के कारण विचित्र शोभा धारण करता था उसे खींचकर अपनी विषाग्ति से दग्ध करके वह सर्प पुनः कर्ण के तर्कस में घुसना ही चाहता था कि कर्ण की दृष्टि उस पर पड़ ही गई तब उसने कर्ण से कहा मुक्तस्वया हम तीक्षकर्ण शिरो जन्मुन से समीक्ष मेतु हंता सत्र तव चात्म कर्ण तुमने अच्छी तरह सोच विचार कर्म मुझे नहीं छोड़ा था इसीलिए मैं अर्जुन के मस्तक का अपहरण न कर सका पुनः सोच समझकर ठीक से निशाना साधकर रणभूमि में शीघ्र ही मुझे छोड़ो तब मैं अपने और तुम्हारे उस शत्रु का वध कर डालूंगा सह एव मुक्तोत पुत्र तमब्रविद को भवान उग्र रूप नागोद पार्थे न मातुर्द जात वैरम यदि स्वयं वज्रधरोपता तथा पिजाता पिथुरा जवे युद्धस्थल में उस नाग के ऐसा कहने पर शोतपुत्र कर्ण ने उससे पूछा पहले यह तो बताओ कि ऐसा भयानक रूप धारण करने वाले तुम हो कौन तब नाग ने कहा अर्जुन ने मेरा अपराध किया है मेरी माता का उनके द्वारा वध होने के कारण मेरा उनसे वैर हो गया है तुम मुझे नाग समझो यदि साक्षात वद्रधारी इंद्र भी अर्जुन के रक्षा के लिए आ जाए तो भी आज अर्जुन को यमलोक में जाना ही पड़ेगा कर्ण हुआ न ना नाग उवाच बलम पर बल जयं बुभूत न ध्याम संद्याम च नाग यदर्जुना शतमें कर्ण बोला नाग आज रणभूमि में कर्ण दूसरे के बल का सहारा लेकर विजय पाना नहीं चाहता है नाग मैं सौ अर्जुन को मार सकूं तो भी एक बार का दो बार संधान नहीं कर सकता तमाह कर्णम पुनरव नागम तदाज मध्य रविमासयत्न मनुभ हंता क्पार्थम सुसुखी ब्रज इतना कर सूर्य के श्रेष्ठ पुत्र कर्ण युद्ध दर्शन में उस नाग से फिर इस प्रकार कहा मेरे पास सर्प मुख है मैं उत्तम यत्न कर रहा हूँ और मेरे मन में अर्जुन के प्रति पर्याप्त रोष भी है अतः मैं स्वयं ही पार्थ को मार डालूंगा तुम सुखपूर्वक यहाँ से पधारो इतमुक्त युद्धिघराज कर्ण न रोसाद संहस तथस वाक्य स्वयंराजा पार्थवधा राजन ऋत्ता स्वरूप राजन युद्ध स्थल में कर्ण के द्वारा इस प्रकार टका वह नागराज रोज पूर्वक उसके इस वचन को सहन न कर सका उस उग्र ने अपने स्वरूप को प्रकट करके मन में प्रतिहिंसा की भावना लेकर पार्थ के वध के लिए स्वयं ही उन पर आक्रमण किया तथा कृष्ण पार्थम कृतवैरम जहित मधुसूद वाच कोशे आयाद तब भगवान ने में अर्जुन से कहा यह विशाल नाग तुम्हारा वैरी है तुम इसे मार डालो मसूरन के ऐसा कहने पर शत्रुओं के बल का सामना करने वाले गांधीधारी अर्जुन ने पूछा प्रभो आज मेरे पास आने वाला यह नाग कौन है जो स्वयं ही गरुण के मुख में चला आया है कृष्ण वाच या खांडपे चित्र भानुम संतर्पया धनुर्धरे दा। गुप्त समाता श्रीकृष्ण ने कहा अर्जुन खांडोवन में जब तुम हाथ में धनुष लेकर अपने देव को तृप्त कर रहे थे उस समय यही सर्प अपनी माता के मुंह में घुसकर अपने शरीर को सुरक्षित करके आकाश में उड़ा जा रहा था तुमने उसे एक ही सर्प समझकर केवल इसकी माता का वध किया था अनुस्मरण शयत्यात्मूनम नभस््युता प्रज्वलिता बहुल काम पश्यन मजा तम मित्र उसी वैर को याद करके या अवश्य अपने वध के लिए ही तुमसे भिड़ना चाहता है आकाश से हुए प्रज्वलित उल्का के समान आते इस सर्प को देखो तंजय तथा संजय परिवृत्यो साधारागमत छिन्न घात्रो निपोभ संजय कहते राजन तब रोजपूर्वक घूम कर उत्तम धार वाले छह तीखे बाड़ों द्वारा आकाश में तिरछी गति से उड़ते हुए उस नाग के टुकड़े टुकड़े कर डाले शरीर टूट टूट हो जाने के कारण वह पृथ्वी पर गिर पड़ा अतः चतस्मिन भुज के हम स्वयं पुनः किरीटधारी अर्जुन के के द्वारा उस सर्प के मारे जाने पर श्री कृष्ण ने उस नीचे धसते हुए रथ को पुनः अपने दोनों भुजाओं से शीघ्र ही ऊपर उठा दिया तस्मिन मुहूर्ते धनयरी जगवे उस मुहूर्त में नरवीर कर्ण ने धनंजय की ओर से युक्त शिला पर तेज किए हुए दस बाणों से उन्हें घायल कर दिया तथो अर्जुन हो द्वादी बराह कर समर्पित नारा चम शिवतुल्यूर्णा तब अर्जुन ने अचित तरह छोड़े हुए बारह बराहकर्ण नामक पहने भाणु द्वारा कर्ण को घायल करके पुनः विषधर सर्प के तुल्य एक वेगशाली नाराज को कान तक खींचकर उसकी ओर छोड़ दिया छोटे हुए उस उत्तम नाराज नहीं कर्ण के विचित्र कमज़ को चीर फाड़कर उसके प्राण निकालते हुए थे रक्तपान किया फिर वह धरती में समा गया उस समय उसके पंख खून से लतपथ हो रहे थे तथो तो पातकोपि मोहरको तंड विघट्टि तो यथा ददा सुखारी महा व्योत्तम विषम तब उस बाण के प्रहार से क्रोध में भरे हुए शीघ्रकारी कर्ण लाठी की चोट खाई हुई महान सर्प के समान तिल मिलाकर उसी प्रकार उत्तम बाढ़ों का प्रहार आरंभ किया जैसे महाविशैला सर्प अपने उत्तम विष का भमन करता है जनार्दनम द्वाद्यवे न्यार ही तथार्जनम शरण घोरेन पुनश्च पांडव विदार्य कर्णों उसने बारह बाणों से श्री कृष्ण को और निन्यानवे बाणों से अर्जुन को अच्छी तरह घायल किया तत्पश्चात एक भयंकर बाण से पुत्र अर्जुन को पुनः छत छत करके कर्ण सिंह के समान समानने और हसने लगा तमस्य हर्षम थे पर सतह पत्र विक्रम तथा यतेन्द्र बल मोजसारे उसके उस हर्ष को पांडुपुत्र सहन ना कर सके वे उसके मर्म स्थलों को जानते थे और इंद्र के समान पराक्रमी थे अतः अच्छा जैसे इंद्र ने रणभूमि में बलासुर को बलपूर्वक आहत किया था उसी प्रकार अर्जुन ने सौ से भी अधिक बाणों द्वारा कर्ण के मर्म स्थानों को विदृण कर दिया तथा यथाद्रिधारित तदनंतर अर्जुन ने यमदंड के समान भयंकर नब्बे बाण कर्ण पर छोड़े उन पंख वाले बाणों से उसका सारा शरीर मिल गया तथा वह से विदर्ण किए हुए पर्वत के उठा मणि थथा मणिप्रवेकोत्तम वज्रहाटक अलंकृत चा शबरांग भूषण प्रवृद्याम निृपात पत्रि धन कुंडल उत्तम हीरों और हीरोवर्ण से अलंकृत कर्ण के मस्तक का आभूषण मुकुट और उसके दोनों उत्तम कुंडल भी अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े महाधनम थ्री वरि प्रयत्नतः भास्वरम सुदीर्घ काल तंडवन बाण बहुता थातेत अच्छे शिल्पियों ने कर्ण के जिस उत्तम बहुमूल्य और तेजस्वी कवच को दीर्घकाल में बनाकर तैयार किया था उसके उसी कवच के पांडव पुत्र अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा क्षण भर में बहुत से टुकड़े कर डाले सतम निवर्माणमतो तमे सुहि सितेश्चतुर्भी कुपित पराभिनत साविव्यते यर्थमरिप्रताडितो यथातुर पित्तक कर जाने जाने पर पर कर्ण कर्ण को हुए हुए अर्जुन ने चार उत्तम तीखे बाणों से से पुनः दिया। शत्रु के द्वारा अत्यंत घायल और ज्वर, त्रिदोष या मनुष्य की भांति अधिक पीड़ा का अनुभव करने लगा। महामंडल ने क्रिया प्रयत्न प्रहित अर्जुन स्मरण अर्जुन ने उतावले होकर क्रिया प्रयत्न और बलपूर्वक छोड़े गए तथा विशाल धनुर्मंडल से छुटे हुए बहुसंख्यक पहने और उत्तम बाणों द्वारा कर्ण के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुँचाकर उसे विदीर्ण कर दिया दृढ़ा हत पत्रिभिग्रे गए पार्थे न कर्णों विधि सिताग्रे रक्त रक्त अर्जुन के और धार वाले के भयंकर और वाले द्वारा गहरी चोट खाकर कर्ण अपने अंगों से रक्त की धारा बहाता हुआ उस पर्वत के समान सुशोभित हुआ जो घेरु आदि धातुओं से रंगा होने के कारण अपने झरणों से लाल पानी बहाया करता है तथोर्जुन कर्ण अवक्र अर्जुन ने सोने के पंख वाले लोह निर्मित सुदृढ़ तथा यमदंड और अपने अग्निदंड के तुल्य भयंकर बाणो द्वारा कृष की छाती को उसी प्रकार विदिर्ण कर डाला जैसे कुमार कार्तिकेय ने क्रौच पर्वत को ची डाला था तथा ततःस्थ सोह स्खन प्रसी सुभृताहत प्रभु प्रभु अत्यंत आहत हो जाने के कारण सूत पुत्र कर्ण तरकस और के समान अपना धनुष छोड़कर रथ पर ही लड़खड़ाता हुआ हो गया उस समय उसकी मुट्ठी ढीली हो गई थी न न चारदे शिवान निहंत मार्य पुरुष व्रते स्थितिभ च किम पांडव हे परमाद्यत राजन अर्जुन सत्पुरुषों के व्रत में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य हैं अतः उन्होंने उस संकट के समय कर्ण को मारने की इच्छा नहीं की तब इंद्र के छोटे भाई भगवान श्रीकृष्ण ने दड़े वेग से कहा पांडुनंदन तुम लापरवाही क्यों दिखाते हो नैवाहिता पंडित विद्वान पुरुष कभी दुर्बल से दुर्बल शत्रुओं को भी नष्ट करने के लिए किसी अवसर की प्रतीक्षा नहीं करते विशेषतः संकट में पड़े हुए शत्रुओं को मारकर विद्यमान पुरुष धर्म और यश का भागी होता तो सहसा समर्थ जो हरि इसलिए सदा तुमसे शत्रुता रखने वाले उस अद्वितीवीर कर्ण को सहसा कुचल ढालने के लिए तुम शीघ्रता करो सूत पुत्र कर्ण शक्तिशाली होकर आक्रमण करे इसके पहले ही तुम इसे इसी प्रकार मालो जैसे इंद्र ने नमूची का वध किया था तत तदे त्यपूज्य सवरम जनादन कर्णम अविद्यदर्जुन सर्वोत्तम सर्वृत सवर तथा यहां शंबर पुरा ब अच्छा ऐसा ही होगा जो कहकर श्री कृष्ण का समादर करते हुए संपूर्ण कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन उत्तम बाणों द्वारा शीघ्रतापूर्वक कर्ण को उसी प्रकार बिंधने लगे जैसे पूर्व काल में संबर शत्रु इंद्र ने राजा बलि पर प्रहार किया था साणम शरतम किरेटि समाचि भारत वस्त रक्षा दया सर्व भरत नंदन किरेटधारी अर्जुन ने घोड़ों और रथ से शरीर को वस् नामक बाणों से भर दिया फिर सारी शक्ति लगाकर सुवर्ण में पंख वाले बाणों से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया सवत् विभाषिताशोक यथाचल चंदन का चौड़े और मोटे वक्षस्थल वाले अधिरत पुत्र कर्ण का शरीर वत्द नामक बाणों से व्याप्त होकर खिले हुए अशोक पलास सेमल और चंदन वन से युक्त पर्वत के समान सुशोभित होने लगा शरि शर रे बहु समर्पित हे वि, विभा कर्ण समरे ए महि रूह रचित इंसान प्रजानाथ कर्ण के शरीर में बहुत से बाढ़ धस गए थे उनके द्वारा सम्रांगण में उसकी वैसी ही शोभा हुई थी जैसे वृक्षों से व्याप्त शिखर और कंदरा वाले गिरिराज के ऊपर लाल कनेर के फूल खिलने से उसकी शोभा होती है सबाण संघान बहुधा व्यवस्था विभावान सलोहितो रक्त घब दिवा करो ताभिमुखो यथा तथा तन्नतर कर्ण सावधान होकर शत्रों पर धनु बहुत से बाण समूहों की वर्षा करने लगा उस समय जैसे अस्ताचल की ओर जाते हुए सूर्यमंडल और उसकी किरणें लाल हो जाती है उसी प्रकार खून से लाल हुआ वह सर समूह रूपी किरणों से सुशोभित हो रहा था बाहन तरादाते मुक्ता महाशेदिवदीप्यनाध्वश्यन्नर्जुन बाहुमुक्ता सरा सीताग्रह कर्ण के भुजाओं से छूटकर बड़े बड़े सर्पों के समान प्रकाशित होने वाले बाणों को अर्जुन के हाथों से छूटे हुए तीखे बाणों ने संपूर्ण दिशाओं में फैलकर नष्ट कर दिया तथा ततः कर्ण समवाप्य धैर्य भाणान कपिता ही कल्पान दिव्याध पार्थम दीम पृथ्वी कृष्णम चतभिता कल्पही तदनंतर कर्ण धैर्य धारण करके कुपित सर्पों के समान भयकर बाण छोड़ने लगा उसने क्रोध में भरे हुए भुजंगमो के सदैव दस बाणों से अर्जुन को और छह से श्री कृष्ण को भी घायल कर दिया तथा स्वम महासरम सर्पान लोपम अयस्मय रौद्र महासमृतम महा हवे चेत मना महामति तपरम बुद्धिमान किरधारी अर्जुन ने उस महासमर में कर्ण पर भयानक शब्द करने वाले सर्प विष आदि अग्नि के समान तेजस्वी लोह निर्मित तथा महारौद्रास्त्र से अभिमंत्रित विशाल बाण छोड़ने का विचार किया कालो प्रकोपान्योच काल आरेश्वर उस समय काल अदृश्य रह ब्राह्मण के क्रोध से कर्ण के वध की सूचना देता हुआ उसकी मृत्यु का समय उपस्थित होने पर इस प्रकार बोला अब भूमि तुम्हारे पहियों को निगलना ही चाहती है प्राप्ते तस्मिन् अब कर्ण के वध का समय आ पहुँचा था महात्मा परशुराम ने कर्ण को जो भार्गवास्त्र प्रदान किया था वह उस समय उसके मन से निकल गया उसे उसकी याद न रह सकी साथ ही पृथ्वी उसके रथ के बाएं पहिए को निकलने लगी तथोरथो गुणितान नरेंद्र हम सापातरा ब्राह्मण सप्तम ततश्चक्रम अपु स विभल समतपुत्र नरेंद्र श्रेष्ठ ब्राह्मण के हिसाब से उस समय उसका रथ डगमगाने लगा और उसका पहिया पृथ्वी में धस गया यह देख सूत पुत्र कर्ण सम्रांगण में व्याकुल हो उठा सुपुष्पितो सवेक सुपुस्थ भूमितलम घूर्णेथ्राह्मणसाशाप राूपाते विदास्त्रे छिन्ने सर्प मुखे चोरे पार्थेन तस्कमश बाढ़ो भीशनाधुन्विगर्भमा जैसे सुंदर पुष्पों से युक्त विशाल चैत्य वृक्ष वेदी सहित पृथ्वी में धस जाए वही दशा उस रथ की भी हुई ब्राह्मण के हिसाब से जब रथ धगमग करने लगा परशुराम जैसे प्राप्त हुए अस्त्र भूल गया और घोर सर्प मुकबान अर्जुन के द्वारा काट डाला गया तब उस अवस्था में उन संकटों को शहन न कर सकने के कारण कर्ण खिन्न हो उठा और दोनों हाथ हिला हिलाकर धर्म की निंदा करने लगा धर्म प्रधानम किलपाति धर्म इतवन धर्म विध सद व्यम च धर्मे प्रयता चर चरतुम यथाशक्ति यथाशुत चापि भक्तान मणे परिपाति धर्म धर्मज्ञ पुरुषों ने सदा ही यह बात कही है कि धर्म प्राण पुरुष की धर्म सदा रक्षा करता है हम अपनी शक्ति और ज्ञान के अनुसार सदा धर्म पालन के लिए प्रयत्न करते रहते हैं किंतु वह भी हमें मारता ही है भक्तों की रक्षा नहीं करता अतः मैं समझता हूँ धर्म सदा किसी की रक्षा नहीं करता है एवं भ्रुवम प्रस्खलिता शुसूत विशाल मारो अर्जुनम भाण पाते मरमा पुना पुना ऐसा कहता हुआ कर्ण जब अर्जुन के बाणों की मार से से विचलित हो उठा उसके घोड़े और और सारथी लड़खड़ाकर गिरने लगे और मन पर आघात होने वह कार्य करने में शिथिल बार की ही निंदा करने लगा तथा हस्ते कृष्णम तथा पार्थम अभ्यत सप्तर उसने तीन भयानक द्वारा में के में के हाथ चोट पहुंचाई और अर्जुन को भी सात बाणों से पान तत्पश्चात अर्जुन ने इंद्र के भद्र तथा अग्नि के समान प्रचंड वेगशाली सत्रह घोर बाण कर्ण पर छोड़े निर्भिद्य भीम गा झपतन पृथ्वी तले कंपिता कर्ण असत्या चेस्ता बदल वे भयानक वेकशाली बाण कर्ण को घायल करके पृथ्वी पर गिर पड़े इससे कर्ण का उठा फिर भी यथाशक्ति युद्ध की चेष्टा दिखाता रहा भलेनाथ सतभ्य ब्रह्मास्तम समुद्र तथर्जुन चा पिता दृष्ट मंत्र यत उसने बलपूर्वक धैर्य धारण करके ब्रह्मास्त्र प्रकट किया यदि एक अर्जुन ने भी इंद्रास्त्र को अभिमंत्रित किया गांडी परम तपहक्षरम वर्षाणी वरषाणी व पुरुओं को संताप देने वाले अर्जुन ने गांडी धनुष प्रत्यंचा और बाणों को भी अभिमंत्रित करके वहाँ सर उसी प्रकार वर्षा आरंभ कर दी जैसे इंद्र जल की करते हैं। जो बाण रथम्ती तन्नंतर कुंती कुमार अर्जुन के रथ से महान शक्तिशाली और तेजस्वी बाण निकलकर कर्ण के रथ के समीप प्रकट होने लगे तान कर्ण न्यस्तान चक्रे ततो कर्ण ने अपने सामने आए हुए उन सभी बानों को व्यर्थ कर दिया उस अस्त्र के नक्ष कर दिए जाने पर विष्णुंशी वीर भगवान श्रीकृष्ण ने कहा विशिष्ट परम पार्थ राधे सरा तथो ब्रह्मास्तम पार्थ दूसरा कोई उत्तम छोड़ो राधा पुत्र कर्ण तुम्हारे स्त्र को नष्ट करता जा रहा है तब अर्जुन ने अत्यंत भयंकर को अभिमंत्रित करके पर रखा तो छाधित कर्ण प्रत्यक्ष और उसके द्वारा बाणों की वर्षा करके अर्जुन ने कर्ण को आच्छादित कर दिया इसके बाद भी वे लगातार बाणों का प्रहार करते रहे तब कर्ण ने तेज किए हुए पहने बाणों से अर्जुन के धनुष की डोरी काट डाली द्वितीयाम चृतीयाम चतुर्थी पंचमी तथा षठी मथा चिक्षेद तथा चथाटमी उसने क्रमशः दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं डोरी भी काट दी धान कर्ण न बुद्धते इतना ही नहीं नवी दसवीं और ग्यारहवीं डोरी काट कर भी सौ बाणों का संधान करने वाले कर्ण को यह पता नहीं चला कि अर्जुन के धनुष में सौ डोरियां लगी हैं तथोज्यामिमंत्र च पांडव सर किर कर्णम दिप्यमानिवा तदनंतर दूसरी डोरी चढ़ाकर पांडव अर्जुन ने उसे भी अभिमंत्रित किया और प्रज्वलित सर्पों के समान बाणों द्वारा कर्ण को आच्छादित कर दिया तस्ेदनम कर्ण ज्याधानम चयुगे नुध्यत शीघ्र तवाभवत युद्धर्शन में अर्जुन के धनुष की डोरी काटना और पुनः दूसरी डोरी का चढ़ जाना इतनी शीघ्रता से होता था कि कर्ण को भी उसका पता नहीं चलता था वह एक अद्भुत सी घटना थी अस्त्राणी संवार चक्रे चाप्यकर्शय कर्ण अपने अस्त्रों द्वारा सभ्यसाची अर्जुन के अस्त्रों का निवारण करके उन सबको नष्ट कर दिया और अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए उसने अपने आप को अर्जुन से अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया तथा कृष्ण अर्जुन कर्ण तब श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के शस्त्र से पीड़ित हुआ देखकर कहा पार्थ लगातार अस्त्र छोड़ो उत्तम अस्त्रों का प्रयोग करो और आगे बढ़े चलो तथोरम सरम थर्पोप m um, um. चक्रम तब शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन ने अग्नि और सर्प विष के समान भयंकर लोहमय दिव्य बाण को अभिमंत्रित करके उसमें रोद्रास्त्र का संधान किया और उसे कर्ण पर छोड़ने का विचार किया नरेश्वर ने में ही पृथ्वी से राधा पुत्र कर्ण के पहिये को ग्रथ लिया ततो तथो राधे चप्रम भुजाभ्यालम समुक्षेप तुम्बे सच यह देख राधापुत्र कर्ण शीघ्र ही रथ से उतर पड़ा और उद्योग पूर्वक अपने दोनों भुजाओं से पहियों को थाम कर उसे ऊपर उठाने का विचार किया सप्तरी पा बसुमते सैलावन का जीर्णचक्रम क्षिप्ता कर्ण इना चतर कर्णे उसरत को ऊपर उठाते समय ऐसा झटका दिया कि सात भीपो से युक्त पर्वत वन और कानों सहित यह सारी पृथ्वी चक्र को निगले हुए ही चार अंगुल ऊपर उठ आई ग्रस्त अर्जुनम् दे क्रोधाश्रृंड अर्जुनम भक्ति संदनमित कहिया फंस जाने के कारण राधापुत्र कर्ण क्रोध से आंसू बहाने लगा और रोषावेश से युक्त अर्जुन की ओर देखकर इस प्रकार बोला भो भो पार्थ महेश्वास मुहूर्तम परिपालय याव चक्रमित्रस्तम उद्धरा बे बही तला कुमार दो घड़ी परीक्षा करो प्रतीक्षा करो जिससे मैं इस फंसे हुए कहियों को पृथ्वी तल से निकाल लूं सभ्यम चक्र महिग्रस्त दृष्टवा दैवादि पार्थ का पुरषाच अभिसंधि विसर्जया पार्थ दय योग से मेरे इस बाए पहिये को धरती में फंसा हुआ देखकर तुम का पुरुषोचित कपटपूर्ण बर्ताव का परित्याग करो न तुम का पुरुषार्थम मरहते ख्यात तुमसी कौन थे विशिष्ट कर्मसू विशिष्ट तम कर तुमरह पांडव कुंती नंदन जिस मार्ग पर कायर चला करते हैं उसी पर तुम भी न चलो क्योंकि तुम युद्ध कर्म में विशिष्ट वीर के रूप में विख्यात हो पांडुनंदन तुम्हें तो अपने आप को और भी विशिष्ट ही सिद्ध करना चाहिए टके ब्राह्मण शरणागते अर्जुन जो केस खोलकर खड़ा हो युद्ध से मुंह मोड़ चुका हो ब्राह्मण हो हाथ जोड़कर शरण में आया हो हथियार डाल चुका हो प्राणों के भीख मांगता हो जिसके बाण कवच और दूसरे दूसरे आयुद नष्ट हो गए हो ऐसे पुरुष पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूर्य शस्त्रों का प्रहार नहीं करते पांडव महान सूर और सदाचारी माने जाते हो युद्ध के धर्मों को जानते हो हो वेदांत का का अध्ययन रूपी यज्ञ समाप्त करके तुम तुम उसमें स्नान कर चुके तुम्हें दिव्यास्त्रों ज्ञान है अमे आत्मबल से संपन्न तथा युद्ध में कार्त्य अर्जुन के समान पराक्रमी हो या वक्रमित्रस्तम उद्धरा बे महाभुज नाम विकलम हंतुमरहसी महाबाहो जब तक मैं इस फे हुए पहिए को निकाल रहा हूं तब तक तुम होकर भी मुझ भूमि पर खड़े हुए को बाणों की मार से बिल्कुल न करो न वादेवायादो महाकुल मुहूर्त क्षम पांडव पांडुपुत्र मैं वसुदेव नंदन श्रीकृष्ण अथवा तुम से भी डरता नहीं हूं। तुम तुम के के पुत्र हो हो एक उच्च कुल का गौरव बढ़ाते इसलिए तुमसे ऐसी बात कहता पांडव दो घड़ी लिए मुझे करो कर्ण कर्ण इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में कर्ण के रथ के पहिए का पृथ्वी में इस विषय से संबंध रखने वाला नब्बेवा अध्याय पूरा हुआ